महाभारत आदि पर्व सततमो शतमोध्याय शक्ति के हिसाब से कल्मास पाद का राक्षस होना विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों का भक्षण और वशिष्ठ का शोक गंधर्ववाच कलमास पाद लोके राजा बभूव इक्श्वाकुवश पार्थ तेजसा सदृशो भवी गंधर्व कहता है अर्जुन इक्षवाकुवंश में एक राजा हुए जो लोक में कल्मासपाद के नाम से प्रसिद्ध थे इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे स कदाचिवरम राजा मृगयाँ निर्जयौ मृगान विध्यन वराहा चार रिपु मर्द एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए वहाँ वे रिपुमर्दन नरेश वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे तस्मिन वने महा घोरे खडगांस् बहुसोहन त अथवाच सुचिर शांत तो राजा निवृतें तथ उस महाभयानक वन में उन्होंने बहुत से गैडे भी मारे बहुत देर तक हिंस पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे अकामय तम प्रजाज्यथे विश्वामृत प्रतापवान प्रता स राजा महात्मा वाशिष्ट मृत सतम तिशार्त क्षुधार्त एक अपनी प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे राजा कलमासपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुँचे थे जहाँ एक ही आदमी आ जा सकता था वहाँ आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं शक्ति नाम महाभागम वशिष्ठ कुलवर्धनम ज्येष्ठम पुत्रम पुत्र सता वशिष्ठ से वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे महात्मा वशिष्ठ जी के सौ पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे अपगछ पथोस्माकं पार्थिवो ब्रवी तथा ऋषिर्वाचैनम सांत्वक्षणया गिरा उन्हें देखकर राजा ने कहा हमारे रास्ते से हट जाओ तब शक्ति मुनि ने मधुरवाणी में उन्हें समझाते हुए कहा मम पंथा महाराज धर्मम ऐसात पन्था महाराज मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए यही सनातन धर्म है सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि ब्राह्मणों को मार्ग दे एवं परस्परम तव तो पथोर्थम वाक्य मूचतु अप सर्पाप इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे एक कहता तुम हटो तो दूसरा कहता नहीं तुम हटो इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युतर करने लगे ऋषेस्तु नापचक्राम तस्म धर्म पथे स्थित नापि राज निर्माणा क्रोधा क्या अमुंचम तंथानम तम ऋषि जखानकहात ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे अत वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से उधर इधर नहीं हट सके राजाओं में श्रेष्ठ कल्मास्पाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मोहबस राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया कसा प्रहाराभत ततः स मुनिष तम तम तिप श्रेष्ठ वाशिष्ठ क्रोध मूर्छित कोड़े की चोट खाकर मुनिश्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को साप दे दिया हंसराक्षसवस्मस तस्मा प्रवृत्ति प्रभृति पुराषाद भविष्य मनुष्य पिछते शक्त चल गाजा धमे तुक्त शक्तिना विर्य शक्तिना तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा राजाओं में नीच कल्मास पाद तुम एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जाएगा तथा अब से तुम मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरता रहेगा निपाधम जा यहाँ से ततो तथोयाज निमित्ते तो विश्वामित्र वशिष्ठ यो वैरमासी तो विश्वामित्रो विश्वामित्रोन्वप्यत उन्ही दिनों जजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में वैर चल रहा था उस समय तो विश्वामित्र राजा कलमास पाद के पास आए तयोरविव तो समीपम उपचक्रबे ऋथेर उग्रतपा पार्थ विश्वामित्र प्रतापवान अर्जुन जब राजा तथा तो ऋषि पुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए तत सृथि नृपे पुत्र वशिष्ठ तेजसा तनंतर नृपसिष्ट कलमाष पाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन उन्महर्षि शक्ति को पहचाना अंतरध्या सदात्म विश्वामित्रोपि भारत ताव भावति चिच चक्राम चिकिर सन्नात्मन प्रिय भारत तब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया स तू सप्त न शक्ति नये निपोत्तम जगाम शरण शक्तिम प्रसादे तुम मरह जब शक्ति ने साप दे दिया तब निपति से रोमड़ी कलमस्पाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके शरण होने चले तत्व भावृपतम विश्वामित्र तथो रक्ष आदित्य सनपम प्रति कुरुश्रेष्ठ राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा दी सापा तू विप्रसे किंकरो नाम चाग्ञया राक्षस किंकर शक्ति के साप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने तब राजा के भीतर प्रवेश किया रक्षस तम गृह तू विधि मुनिष विश्वामित्रप्यपाक्रामत तत्मा शत्रुसून राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए तत स नृपतिष्ठन रक्षता गई बलवत्पीडिता पाथ नाबुद्यत किंचन कुी नंदन भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध बुद्ध न रही ददर्शाथ दुझ कच्चित राजानम प्रस्थित वनम अयाचत पंडम समान समोजनम तदाम एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा तमुवाचाथ राजी दिवज मित्र सहस्रधाम आश्व ब्रह्म तमत्रेव मुहूर्त प्रतिपा तब राजिमित्र सह कलमाद ने उस द्विज से कहा ब्रह्मण आप यहीं बैठिए और दो घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए कीजिएवृत्त प्रतिदास्या भोजनम तेयथे इतुक्त प्रय राजा तस्थ दन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा यह कर, कर राजा चले गए और वह ब्राह्मण वहां ठहर गया तथो राजा परिक्रम्य यथा कामम यथा सुखम निवृत्तों तुर प्रवेश महाम पार्थ तत्पात महामना राजा मित्र सह इच्छा अनुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे तब अन्तापुर में चले गए तथोर्धरात्रत्र उत्था सुदमाय सवर उच राज संस्मृत ब्राह्मण से प्रतिश्रुत गास्े ब्राह्मणो मतीक्षते अन्नाथी तम तमंडेन सामन सोपादय वहाँ आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइयों को बुलाकर बोले जाओ वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है उसे तुम मांस युक्त भोजन से तृप्त करो गंधर्व एवं सोना सा निवेदया मास तथा तस्म रागे व्यथान गंधर्व कहता है उनके योग कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी राजा तू रक्षसाविष्ट सुदमाह ग्यथ अपनम नर मांस न भोजयति पुनः पुनः राज पर राक्षस का आवेश था अत उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही मिला, खिला दो यह बात उन्होंने बार बार दोहराई तथे दो संस्थान त्वरित नर मसे तभी तब रसोईया तथास्तु कहकर मध्यभूम में जल्लादों के घर गया और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आया ए तस्कृत्य विधिव अन्नोपहित तस्मै तस्महरा ब्राह्मणा शुदिताय तपस्वी फुर उ, फिर उसी को तुरंत विधिपूर्वक राध कर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया स सिद्ध चक्षसुषा दृष्टवा तदन्नम दिझसतम अबोध्यम इद मिथ्याह श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तप दृष्टि से उस अन्न को देखा और जो खाने योग्य नहीं है यो समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा ब्राह्मण ब्राह्मणवाच यस्मा भोज्यमे ददाते स निपाधमह तस्मा तस्व मूढ़ष्यत्रोल ब्राह्मण ने कहा भनीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है अतः उसी मूर्ख की जीवा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी शक्तो मानस मित मान शक्तिना तथा उद्वेजनी भूता चरित जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है वह मनुष्यों के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा दिरणु व्याहते राग्य सहसा बलवान भूत रक्षो बल सामिष्टो विसंगा दो बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का साप प्रबल हो गया उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई तथा ततः तो रक्ष साप हितेंद्रिय वाच शक्ति तम दृष्ट न राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था अतः उन ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, यस्मा त्वया तस्मा प्रभर क्योंकि तुमने मुझे यह सर्वथा अयोग्य साप दिया है अतः अब मैं तुम्हें से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। एवं उक्वा तत सत्यम प्राणुज शक्ति भक्ष या मास पशु यो कह कर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए शक्ति नम तो मृत पुनः पुनः वशिष्ठ संधि शक्ति को मारा गया एक विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते थे सता बरा पुत्रां सताक्षत्य पुत्रां पुत्रान महात्मनः से महात्म भक्ष संक्रोध छुद्र मृगा जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है उसी प्रकार उन राक्षस भावापन्न नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मारकर खा लिया वशिष्ठो घाति विश्वामित्रेन तान सुन धारिया वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र मेरे पुत्रों को मरवा डाला है अपने शोक के वेग को इसी प्रकार धारण कल्याण जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को चक्रे चात्म विनाशा बुद्धि मुनि सतम छेदम नव कौशिको छेदमता अपने पुत्र के दुख से वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार कर लिया परंतु विश्वामित्र का छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में ही नहीं आई समेरुकुटादात्मारो चगवान श्री गिरे तस् शिला महर्षि भगवान वशिष्ठ ने के के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत के शिला पर गिराया परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हो न मपाते न सदा न पांडव तथा मिधम भगवान संविवेश स पांडुनंदन जब इस प्रकार गिरने से भी वे नहीं मरे तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर झलकते हुए दावानल में घुस गए तम तदा सुधोपि नुताशन दिव्यमान मित्रघेतोग्निभुव तथ यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी तो भी उन्हें जला न सकी शत्रुसूदन अर्जुन उनके प्रभाव से वह धक्ती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई समुद्रम अभिप्रेक्षा कंठे शिलाम निपात शिलाताम भसि। तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि भशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े स समुद्रोर्मिवेगे न स्थलों न्यस्थ महामुनि न महाराज यदा विप्र कथनती संस्थित व्रत जगाम स ततः खिन्न प्रति परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि वशिष्ठ जब किसी प्रकार न मर सके तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर ही लौट पड़े ये श्री महाभारत आदिपर्वड़ी चैत्ररथ पर वशिष्ठे वशिष्ठ शोक पंचसप्तिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्ररथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में वशिष्ठ शोक विषयक एक सौ पचहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ